चलो गाये हम चलो गाये हम एक नहीं दो नहीं तीन नहीं सारे दुखों को हराए हम हे हे, हे, हे चलो गाये हम चलो गाए, गाए हम मस्काए हम रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहिए मुस्कुरा दे रही है सफल प्यार का चलता रहे सफल प्यार का नमस्कार आप सुनना रेड मधुबन नाइन टी पॉइंट विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम कुछ खास लोगों को बुलाते हैं और आपको उनसे मुलाकात कराते हैं तो आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ बिलवाड़ा से ख़ास मेहमान आए हुए हैं जिनका नाम अवनिश पारिक है और पेशे से एक सिंगर है और बहुत ही अच्छा गाना गाते हैं और एक बार हमारे यहाँ ब्रह्मा कुमारी में भी विशेष कल्चरल फेस्टिवल में उन्होंने परफॉर्म किया था और आज फिर से रेडियो के माध्यम से आप सभी के साथ रूबरू होंगे तो मैं आप सभी की तरफ से पारिक जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं जी धन्यवाद ओम शांति पारिक कैसा फील हो रहा है आपको रेडियो स्टेशन पर आकर जी भाई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मतलब बहुत ही बड़ी बात है <laughs> यहाँ बाबा के बाबा के घर आके और इस तरीके से रिकॉर्डिंग करना और बाबा के घर आके गाना सुनाना गा, बाबा के लिए गाना बहुत ही बड़ी बात है। मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए <laughs> जी मैं मेरी रुचि शुरू से म्यूज़िक में रही है जब से हम बच्चा समझदार होता है तब से कि मुझे गाना है गाना है तो मैं खुद गुनगुनाता रहता था उसके बाद मैंने पढ़ाई में भी ध्यान दिया सेकेंड्री तक हाई सेकेंडरी तक मैंने पढ़ाई करी उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया बीसीए uh, किया मैंने बिलवाड़ा से देन हु। मैं एमसीए करने मैं जयपुर चला गया अच्छा। तो वहाँ पे मेरा जो uh, बिलवाड़ा में भी बी करते वक्त मैंने म्यूजिक सीखा था म्यूजिक हु। का बेसिक नॉलेज मैंने लिया था हु। उसके बाद जब मैं जयपुर जे में गया तो वहाँ पर uh, छः महीने में रहा उसके बाद मुझे अनवर अहमद खान सर हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई और उनसे फिर मैंने आगे तालीम लेना चालू किया दो ढाई साल से मैं उन्हीं के पास सीख रहा हूँ और मेरा बहुत सौभाग्य है कि मैं उनसे सीख रहा हूँ वो मेरे गुरुजी हैं <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप सिंगिंग सीख रहे हैं गाने का प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और साथ साथ में गा भी रहे हैं तो मैं चाहूँगा एक खूबसूरत गीत आप हमारे श्रोताओं को ज़रूर सुनाइए आज के इस लाइव प्रोग्राम में जी एक सूफ़ी सॉन्ग है नुसरत फ़तेह अली खां साहब का मैं मैंने जब यहाँ पे डायमंड हॉल में परफॉर्म किया था तब मैंने बाबा के लिए पहला सॉन्ग वो गाया था तो मैं वो सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ प्रीत की आसना जागे दिल में जागे दर्द हजार प्रीत की आँसु में जग भी छोटे और मिले नया सजना सजना रे तेरे बिन जिया मोरा नहीं ला गे तेरे बिन जिया मोरा नाही ला गे सजना रे तेरे बिन जिया मोरा नहीं लागे तेरे बिन जिया मोरा नाही लागे काटूं कैसे तेरे बिन बैरी रहना तेरे बिन जिया मोरा पलकों ने बिरहा का गा पहना निंदिया का है ऐसी अखियों में आ तेरे बिन जिया मोरा सजना तेरे बिन जिया मोरा नाही लागे तेरे बिन जिया मोरा नाही लागे Hmm, बूंदों की पायल बजी सुनी किसी ने भी नहीं खुद से कही जो कही कही किसी से भी नहीं भीगने को मन तर से गा कब तक चांदनी में असूचम के गा कब तक सावनाया नाहीं बर से और नाहीं जाए सावनाया नाहीं बर से और नाहीं जाए हो निंदिया का है सी अखियों में आए तेरे बिन जिया मोरा सजना तेरे बिन जिया मोरा नहीं लागे तेरे बिन जिया मोरा नाही लागे hmm, सजना बहुत बहुत धन्यवाद पारिक बहुत ही अच्छा गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी बहुत ही अच्छा लग रहा होगा लाइव परफॉर्मेंस आपने सुनाया है तो लाइव सुनने में जो खुशी जो आनंद मिलता है वो अपने आप में अलग होता है और आज विशेष मुलाकात इस खास प्रोग्राम में आप हमारे साथ हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है जब हम लोग इस तरह के जो क्लासिकल म्यूजिक हम लोग सुनते हैं तो एक मन को जो है शांति मिलती है तो मैं चाहूँगा कि आप जैसे बिलवाड़ा से यहाँ पर आए हैं और अपने परिवार के बारे में बताइए और कि आपके माता पिता क्या करते हैं थोड़ा सा जी पिताजी जो है वो शिक्षा विभाग में है वो परियोजना समन्वयक है शिक्षा विभाग में जितने भी जितते भी सर्व शिक्षा अभियान के प्रोजेक्ट चलते हैं हुँ, हुँ, हुँ. वो उन्हें लीड करते हैं उन्हें संभालते हैं और मेरी न, मम्मी है वो हाउसवाइफ है हेलो नमस्कार जी स्वागत है आपका कैसे हैं आप है सर सर। बिल्कुल बढ़िया अवनीश पारिक को सुना आपने हाँ जी अवनीश जी को सुन रहे हैं क्या अवनीश पारिक अवनीश पारिक है उनका नाम ठीक है निश ठीक है ओके बहुत धन्यवाद शुक्रिया नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडमोट बन एफएम पर विशेष मुलाकात चलिए आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेंगे लेकिन उसके पहले हम पूरा कर लेते हैं अवनीश जी आप अपने परिवार के बारे में जी तो मम्मी मेरी हाउसवाइफ हैं मधुबन से भी और बाबा की बच्चे भी बने हैं मम्मी को पाँच साल हो गए प, मेरे पिताजी शिक्षा विभाग के साथ साथ कवि भी हैं अच्छा और इस टाइप के कवि हैं वो हास्य व्यंग के कवि हैं और <laughs> हाशी व्यंग काफी कराते हैं वो और अभी उन्होंने काफी बुक्स भी लिखी है उन्होंने उन्होंने और अभी उन्हों थोड़ी अपनी विधा भी चेंज करी है वो श्रृंगार में भी लिखते हैं okay. और मु, मुक्तक और दोहे तो okay. भी काफी लिखते हैं वो. अवनी जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अपने बारे में बताने के लिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर लौट के आते हैं आप सुना है 300 एकड़ में फैला हुआ विशाल शानदार कैंपस जहां दस हजार ऐसी भी अधिक बच्चे कैंपस में पढ़ रहे हैं गुजरात की एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी जो आपको ऑफर करती है हाईली स्पेशलाइज्ड कोर्स इन एसोसिएशन विद ग्लोबल कंपनीज जैसे कि आई बी एम इन्फो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यह है एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो बनी है उद्योग जगत की पहली पसंद तो अब देर की इस बात की आईए गणपति यूनिवर्सिटी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 prasanna builders and developers welcome to maruti international school maruti international school nursery to 9 provides a comprehensive education that will serve both in career as well as in personal life maruti international school opposite sarga mata mandir andabad abu jaipur national highway udwaria suruggan district siroi rajasthan For more details, contact 9413673280 or 8769960600. Maruti International School. राम राम घनश्याम भाई राम राम राम राम राम राम हमारे भाई आज एकदम सवार-सवार क्यों बुला पाया? अरे भाई तारी दीकूब सरस मांगो लैर दीकरी सर्वगुण संपन्न बहुत सुशील बगर लाज का घनश्याम भाई दीक दिखाती नहीं बोलावो हूँ मल्वा मांगू छु क्या गई है वह सवार सवरे खेतर में गई शोच दीकरी आटली गुणी और सुशील है एक खामी रही गई है दीकरी ने खेतर में मोकली दी थी शौच मै असुरक्षित तो। हाँ, बे इजतवा बचा घर शौचालय बना परिवार ने सुरक्षित बनाव रेडियो मधुबन नाइन फोर एफ एम पर जनहित जारी नमस्कार आप सुन रहे रेडी मतबन नाइनटी पॉइंट फोर विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और पारिक हमारे साथ है जिनसे हम बातें कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा सिंगर है और अभी अभी उन्होंने एक गाना हम सभी को सुनाया क्लासिकल म्यूज़िक का और मैं चाहूँगा कि बिलवाड़ में रहते हैं तो राजस्थानी को अगर आपके पास हो <laughs> जी बिल्कुल राजस्थानी सॉन्ग में एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग है जी जी जी उसका वो है ना वो सॉन्ग जो है वो च, आ, सबसे पहले स्टूडियो स्टूडियो करके एक बहुत बड़ा जिसमे जिस काफी अच्छा गीत जो है वो लोग प्रोड्यूस करते हैं बिल्कुल बिल्कुल तो मैंने भी वो वहाँ सुना था और अच्छा, वो सॉन्ग अच्छा, वहीं की देन है अच्छा अच्छा तो मैं एक बार वो सॉन्ग आप लोग को सुनाना चाहता हूँ जरूर जरूर हम्म लुक छुपना जाओ जी मन दीद करावो जी रह क्यों तरसाए हो मन सकल दिखावो जी थर सरारत सब जानू मैं चौधरी थर सलेवन पंगा जी मैं के लगे उम हिवड़े में जागी डोकणी मारा चंदा में थारी चांदी मारा दामन मैं बांधी खुशी रे झुम्ब झुम्ब झुम्ब झुम्ब झुम् बा मारे हिवड़े में जागी डोकणी मारा चंदा में थारी चांदनी मारा दामन मैं बांधी खुशी रे झुंब जुंब जुंब जुंब झुंबा जुंब जुंब जुम मोहर लिया तूने ऐसा खेला ल मारे हिच कोले मेरे मन की ना मोहर लिया तूने ऐसा खेला ल मारे हिच मेरे मन की ना थारी सरारत सब जानू मैं चौधरी से सलेवन पंगा जी मैं के लगे उम हिवड़े में जागी ढोकनी मारा चंदा में थारी चांदनी मारा दामन में बांधी खुशी रे जंब जंब जंब जंब जंब जुम <laughs> चलिए आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को ये मारवाड़ी गीत बहुत पसंद आया होगा और पसंद आया तो जरूर आप मैसेज कर सकते हैं चौरानवे चौदह चौरा पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर या फिर कॉल करके आप अपनी खुशी जाहिर कर सकते हैं आप सुना है रेडीमोट वन 90.4 पॉइंट पर विशेष मुलाकात और मैं चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि बिलवाड़ा से आप बिलोंग करते हैं और आपके पिता श्री कवि है और ख़ास हास्य के कवि है और अभी उन्होंने अपनी विधा बदली है श्रृंगार रस पे भी वो लिखना शुरू किया कहीं है कई किताबें उनकी रिलीज़ हुई हैं और मैं चाहूँगा कि बिलवाड़ा के बारे में कुछ ऐतिहासिक बातें हों तो ज़रूर हमारे श्रोताओं को बताइए जी भीलवाड़ा के बारे में इतिहास मैं काफी जैसे बिलवाड़ा जहाँ बिलोंग करता है बिलवाड़ा बिल्कुल चित्तौड़ के पास में आता है तो चित्तौड़ का काफी बहुत बड़ा इतिहास रहा है चित्तौड़ में महाराणा प्रताप हुए हैं उन्होंने चित्तौड़ में रहते हुए अकबर से जंग लड़ी थी तो बिलवाड़ा में बेसिकली बिलवाड़ा में कभी कोई राजा नहीं रहे भिलवाड़ा में हमेशा भील रहे हैं इसीलिए उसे भील जहाँ भील भीलों का कहा जाता था जहाँ भील रहते हैं तो इसलिए उसका नाम भीलवाड़ा हुआ तो वहाँ के भीलों ने जब वॉर हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में तो वहाँ के भीलों ने महाराणा प्रताप का पूरा साथ दिया था और राजस्थान के जितने भी राजा थे आसपास के जो उस बेल्ट से थे अजमेर से बिलवाड़ा से चित्तौड़ से तो वहाँ जो बिलवाड़ा के जितने भी भील थे उन्होंने काफ़ी अपने हथियारों ने हथियार बनाए और काफ़ी राजाओं का साथ दिया और जंग में राजाओं की मदद करी है हुँ, हुँ. तो बेसिकली वहाँ पे भील रहते थे अच्छा अच्छा जी और अभी प्रेजेंट टाइम में ये तो बिलवाड़ा की हिस्ट्री हो गई अभी प्रेजेंट टाइम में बिलवाड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहा जाता है आ, भारत की अच्छा अच्छा जी और बस यही है <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को पसंद आ रहा होगा और बिलवाड़ा के बारे में जो आपने बताया कि वर्तमान समय में टेक्सटाइल विलेज या सिटी करके उनको जाना जाता है बिलवाड़ा को और पहले जो है अलग अलग इतिहास से जुड़ा और ख़ास महाराणा प्रताप और भील जो लोग रहते हैं उनके साथ एक समन्वय रहा और बिलवाड़ा उस बीच में आता है चित्तौड़ के पास में तो ये बहुत ही एक अच्छा ऐतिहासिक स्थल है और बहुत ही अच्छा लुक भी है सिटी का अपना आज के समय में और मैं चाहूँगा कि एक और गीत हमारे सभी श्रोताओं को जो आपका पसंदीदा हो वो मैं चाहूँगा कि आप सुनाइए ज़रूर जी एक सॉन्ग है जो मेरे गुरु अनवर खान सर ने कंपोज किया है स्पेशली मेरे लिए और वो रिलीज़ भी हुआ है तो मैं वो सॉन्ग आप सबको सुनाना चाहता हूँ जी मैनू रहना वे सजना मैनू रहना वे, वे सज्जना वे मर जाना नहीं ते मर जाना वे मैनू रहना वे सजना मैनू रैना वे सजना मेरा विछड़ा यार मिला दे मेरे सारे भाग जगा दे मैनू नहीं रहना बिन यार बिना तू यार मेरा मिला दे मेरा विछड़ा यार मिला दे मेरे सारे भाग जगा दे मैनू नहीं रहना बिन यार बिना तू यार मेरा मिला दे इश्क जिंदड़ी वे मेरा प्यार वे इश्क जिंदड़ी वे मेरा प्यार वे, वे। इश्क जिंदड़ी वे मेरा प्यार वे मैनू रहना वे सजना नाल वे अनु जी बहुत ही प्यारा सा गीत आपने गुनगुनाया है और अनवर कान का कंपोजिशन था जो आपने अभी गुनगुनाया तो अच्छा लग रहा है जब हम लोग इस तरह के गीत संगीत मधुर जो गीत हम लोग सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में इसका बहुत ही सुंदर समन्वय होता है और हम इन गीतों का आनंद उठाते हुए अपने मन में एक सुकून महसूस करते हैं हेलो हेलो नमस्कार नमस्कार स्वागत है आपका कैसे हैं आप जी भाई जो भीड़ा की बात कर रहे हैं जी वो अच्छा थारिया केंगापुर है का। तो उसका था। भी, आज भी फेमस है अच्छा वहाँ के पतन के तो व्यापारी है कपड़े के व्यापारी यहाँ अच्छा दे, सो में, अच्छा, अच्छा, रहते हैं, पे। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा आ, भरत जी बताइए कि अपना अवनीश ने जो परफॉर्म किया है गाने उसके लिए आप क्या कहेंगे कैसा रहा इनका परफॉर्मेंस परफॉर्मेंसेंस अच्छा है उनका अच्छा तो मारवाड़ी भी गाना गाया अच्छा गाते है हमने तो वो पहले वो इक नौकर और बहुत बहुत फेमस उस टाइम पे। अच्छा अच्छा। अच्छा और आज भी, आज भी भी सुनने में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ हमारे और, और बिल्कुल नजदीक के बॉर्डर तो पे है ऐसे तो राजस्थान से मिले जुले रहते सब राजस्थान लोग बहुत है हमको तो बहुत अच्छा लगता है धन्यवाद शुक्रिया आपका आप सुन रहे हैं रेडमोट वन नाइनटी पॉइंट विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और ये थे खेड ब्रह्मा से भरत रावल जी जिन्होंने फ़ोन करके बताया और वो भी बिलवाड़ा के बारे में जानते हैं उनके आसपास भी मेवाड़ के लोग रहते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा और आइए आगे बढ़ते हैं और जैसे कि भरत जी ने जिस गीत को याद कराया शायद आपके ध्यान में आ गया होगा <laughs> थोड़ा भरत जी के लिए सुना दीजिए होगी बिल्कुल भरत जी के लिए बिल्कुल काफ़ी काफ़ी अच्छा काफ़ी फेमस सॉन्ग है राजस्थान का जी और जैसे जब जब वो हुआ था तब तो शायद मैं पैदा भी नहीं हुआ <laughs> बट अभी भी वो काफी फेमस है आ, तो मैं दो लाइनें मुझे याद है हैल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके जरा सो जरा सो जरा सो सीधो हो जाब सीधो हो जबाल मर पल्लो लटके पल्लो लटके गोरीरो पल्लो लटके पल्लो लटके रो पल्लो लटके जरा पल्लो लटके चलिए भरत जी आनंद महसूस कर रहे होंगे बहुत ही खुशी हो रहा होगा उन्हें कि चलिए एक मुकड़ा तो जरा उनका गाने को मिला उनका गाने का तो आइए गीत संगीत हमारे जीवन में किस तरह से प्रभाव डालता है ये हमें अपने आप ही जब गीत सुनते हैं तो फील आता है और कई अच्छे गीत हैं जो हमें अपने पुराने यादों को ताज़ा करते हैं और कहीं ना कहीं एक गीत जो है इस तरह की बातें वो किसी एक जगह पर हमको ले जाते हैं जहाँ पर हम सुख का महसूस करते हैं या सुकून अनुभव करते हैं तो गीतों की एक अपनी खूबी है कि किसी भी लहजे में लेकिन उसका अगर थोड़ा सा लहजा जो हो वो प्यारा हो सॉफ्ट हो और अच्छा हो तो बड़ा अच्छा लगता है तो मैं चाहूँगा कि हाल ही में जो गीत आपने प्रैक्टिस की है जैसे अनवर जी के साथ आप डेढ़ दो साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो किस गीत पर अभी काम कर रहे हैं किस टाइप के गाने आप तैयार कर रहे हैं उसके बारे में बताइए जी वैसे तो हम आ, सभी तरीके के गाने तैयार करते हैं जैसे कि मेरी जो सर के पास अनवर सर के पास क्लासेस होती है वो अल्टरनेटिव होती है हम्म हम्म अगर मैं हफ़्ते में चार बार उनके पास जाता हूँ तो वो एक दिन पूरा अपना टाइम मुझे क्लासिकल में देते हैं जिसमें वो रागे मुझे सिखाते हैं कुछ टाइम ऐसा होता है जिसमें कि हमें शोज़ परफॉर्म करने पड़ते हैं तो शोज़ में हमेशा लाइट सॉन्ग चलते हैं जो नाइन्टीज के और अभी जो अरिजीत के जो सॉन्ग्स हैं तो वो सॉन्ग हम लोग प्रपेयर करते हैं कभी हम लोग कुछ क्लासिकल सॉन्ग्स हैं सूफी सॉन्ग्स हैं वो प्रिपेयर करते हैं तो इस तरीके से बिल्कुल बैलेंसिंग चलता है हमारा और जब भी मैं कोई नया सॉन्ग बोलता हूं सर को कि आज ये सॉन्ग करना है या सर कुछ खुद बोलते हैं कि नहीं आज ये सॉन्ग करना है तो इस तरीके से हम लोग कोआर्डिनेशन के साथ सारे जितने भी गानों में जितनी भी विधा होती है सबको ले करके चल रहे हैं और और उसके साथ साथ एक एक मैं और चीज़ बताना चाहूँगा जो लोग सिंगिंग सीख रहे हैं जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं हा, हा। कि जब हम लोग कोई भी गाना गाते हैं तो गाने में वॉइस का जो मॉड्यूलेशन होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि हर अलग अलग रस के गाने होते हैं राजस्थानी हुआ सूफी हुआ या क्लासिकल हुआ रोमेंटिक हुआ तो उसमें वॉइस का वॉइस को चेंज करना होता है हमें जो हमारी रियल आवाज होती है वो कभी नहीं होती जब हम गाते हैं तो हमारी आवाज़ बिल्कुल अलग होती है जी तो हमेशा जब जिस टेस्ट का हम गाना गाते हैं तो हमारी आवाज भी उसी जैसे कि अभी आपने बताया था कि जैसे रोमांटिक सॉन्ग है तो उसके लिए आवाज थोड़ी सॉफ्ट होनी जरूरी है राजस्थानी सॉन्ग होते हैं तो उनके लिए आवाज में थोड़ा दम, थोड़ा दम होना चाहिए थोड़ा थ्रो होना चाहिए और क्लासिकल में भी थोड़ी सॉफ्ट और थोड़ा सा दम होना चाहिए तो वो बैलेंसिंग वॉइस का वो भी वो भी सीखना बहुत जरूरी होता है जी चलिए बहुत ही अच्छी बात है, आपने बताया आशा करता हूँ हमारे जो लिस्नर है और ख़ास सिंगिंग के प्रति उनकी अगर अच्छी भावना है और सिंगिंग सीख रहे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है और मैं चाहूँगा जैसे लेटेस्ट में हम लोग अरिजीत सिंह की अगर बात करें जी, तो वो भी एक बहुत अच्छे सिंगर हैं पॉपुलर है वॉन्टेड है हमेशा <laughs> ही मैं चाहूँगा कि उनका एक आध जो बहुत ही अच्छा गीत है जो आपने प्रैक्टिस किया हो तो उसको अगर सुनाएंगे तो और अच्छा होगा जी बिल्कुल एक अरिजीत का वैसे अरिजीत के मुझे सारे सॉन्ग पसंद हैं जितने भी अरिजीत ने हैं हाँ। और मैं बहुत हद तक जैसे कि जो वॉइस है वो तो सबकी अलग अलग रहती है हुँ, हुँ। और मुझे हमेशा से सिखाया गया है कि वॉइस कभी भी किसी की कॉपी नहीं करनी चाहिए आप अपने आप में अलग इमेज बनाते हो अपनी तो वैसे वो चीजें बट अरिजीत को मैं बहुत फॉलो करता हूँ वो जो भी अपने अपने गानों में चीजें लगाते हैं जो चीज़ें गाते हैं तो काफी मैं फॉलो करता हूं मुझे बहुत सारे गाने याद हैं उनके बट मैं एक गाना जो बहुत मुझे अच्छा लगता है नहीं, नहीं। दंगल मूवी का गाना है अच्छा। नैना नहीं, नहीं। नहीं। तो मैं वो एक बार आपको सुनाना चाहता हूं हूँ स्वागत है झूठा बसेरा सा मेरा मृग तृष्णा सा मोह पिया नाता मेरा तेरा नैना जो साज खाब देखते थे नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यू ना जो मिल के रात जागते थे नै बिछड़ के आज रो दिए हैं सांस है हैरान है मन पर शान है हो रही सी क्यों रुआसा ये मेरी जान है सांस है रान है मन पर शान है हो रही सी क्यों रुआसा ये मेरी जान है नैना जो सा देखते थे नै ना बिछड़ के आज रो दिए हैं बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया है और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोता भी इस गीत को सुनकर कहीं ना कहीं उस फिल्म के पिक्चर में खो गए होंगे <laughs> चलिए मैं चाहूंगा कि एक आज जो पॉपुलर गाना है वो भी थोड़ा सा सुनाइए जी <laughs> एक बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग है जी जी आ, रा, ये बाजीराव मस्तानी का अरिजीत का थोड़ा सॉफ्ट सॉन्ग है और थोड़ा काफी लोगों ने सुन रखा है फेमस सॉन्ग है हम्म हम्म तो वो मैं सुनाता हूँ तुझे याद कर लिया है आयत की तरह कायम तो हो गई है कायम तो हो गई है रिवात की तरह तुझे याद कर लिया है मरने तलक रहेगी मरने तलक रहेगी तू आदत की तरह तुझे उत्याद कर लिया है आयत के तरह बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा आपने बाजीरा मस्तानी का सुनाया है आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि जिस तरह से रियाज करते हैं कितना टाइम आपका डेली रूटीन कैसा है? कैसा रियाज आप करते हैं सबसे पहले जो रियाज होता है वो सुबह का रियाज बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जैसे अभी भी मेरा जो रियाज है वो सुबह का अभी मैं काफ़ी कर रहा हूँ तो अभी गला थोड़ा बैलेंसिंग सुबह जो रियाज होता है वो खर्च का रियाज होता है जब हम नीचे पिच के गाने गाते हैं तो जब लोगों को प्रॉब्लम होती है नीचे सुर के गाने गाने में तो उसके लिए सुबह का रियाज बहुत काम आता है सुबह हमेशा नीचे के सुर होते हैं वो जब हम आ, सोते हैं तो हमारी जो गला सुबह उठते हैं तो आवाज हमारा जो गला है वो मोटा होता है बिल्कुल क्योंकि वो गला एक्टिव नहीं होता बहुत टाइम से तो जब गला मोटा होता है तो मोटे जब आवाज़ मोटी होती तो मोटी आवाज में नीचे के सुर अच्छे से लगते हैं तो नीचे के सुर का रियाज अच्छा सा होता है और सुबह जितना आप वोकल पे अपना अपना प्रेशर दोगे उतना वोकल मतलब कष्ट में होता है तकलीफ़ में होता है तो जितना सुबह तकलीफ़ में आप गाओगे उतना ही जब शाम तक पहुँचते हो आप तो आपकी आवाज़ शाम तक बहुत ही अच्छी हो जाती है और जैसे अगर जो नीचे का सुर नीचे के का जो सुरों का रियाज अगर कोई चालू कर रहा है तो उसको वो रेगुलर रखना ज़रूरी है और जब वो ये इसका रियाज करता है तो ध्यान रहे कि उन दिनों में ऊपर के सुर के गाने कम गाएं तो ज़्यादा बेटर अच्छा अच्छा क्योंकि अगर नीचे की आवाज़ आपको अच्छी करनी है तो आपको थोड़े दिन नीचे के ही गाने गाने ज़रूरी है नहीं, नहीं। और अगर ऊपर की अगर जैसे आपके नीचे के सुर अच्छे हो जाएंगे ना तो ऊपर की आपकी जो रेंज है वो अपने आप ही बढ़ेगा अपने आप अच्छी हो जाएगी अच्छी हो जाएगी जी बिल्कुल बहुत ही अच्छा आपने टेक्निक बताया हमारे दोस्तों को जो इस वक्त गाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं या सिंगर बनना चाहते हैं उनके लिए ये टिप था और खुद भी प्रैक्टिस कर रहे हैं अवनीश जी और बहुत ही अच्छा लग रहा है जब हम लोग इस तरह की बातें हम लोग सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी पता चल जाता है कि सिर जो सुर होते हैं वो मीडियम लो हाई ये सारी जो बातें जब हम लोग सुनते हैं हम लोग गाना ही सुनते हैं लेकिन जब बात आती है लो मीडियम कि तो हमें समझ में नहीं आता कि क्या है लेकिन जब हम लोग गाने सुनते हैं तो उस समय यह पता चल जाता है कि यह बहुत ऊंचा सुर में गा रहे हैं ये फिर नीचे सुर में गा रहे हैं यह मध्य सुर है जो हमारे कानों भी से भी। हमें पता चलता है थोड़ा सा उसको अटेंशन देके सुनना पड़ता है जब तो इन चीज़ों को पकड़ पाते हैं तो गाना अगर सीखना है तो सुनना भी अच्छी तरह से है और सुनने के बाद ये आपको चैनलाइज करना भी ज़रूरी है कि कौन से सुर में था और किस लेवल में था वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट मायने लड़ता है शुरू शुरू में ये चीज़ें तो हमें ध्यान में नहीं आती लेकिन जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस बढ़ती है और हम अपने आप को मापने लगते हैं तब ये चीज़ें हमें पता चल जाती हैं कि कहाँ हम लोग पीछे हो रहे हैं कहाँ हम लोगों की अच्छी वॉइस हो रही है किस पे मैं अच्छा कर रहा हूँ किसी जगह पे नहीं कर पा रहा हूँ तो हमें खुद को ही पता चल जाता है तो फिर इसके बाद हमें रियाज की जरूरत पड़ती है प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है और वैसे भी कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट तो जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे तो आइए हमारे साथ अवनीश पारीक बिलवाड़ा से जुड़े हुए हैं और जयपुर से गाने की प्रैक्टिस वो तो कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा उनका एक ग्रुप है और अनवर खान के साथ जुड़कर ये सीख रहे हैं तो बहुत ही अच्छा अनवर खान भी बहुत ही अच्छा गीत गाते भी हैं और आपने उनको सुना भी है रेडियो के माध्यम से काफ़ी गीत उन्होंने गाए भी हैं और आ, कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में उन्होंने यहाँ पर सिंगिंग के हमारे जो बच्चे हैं उनको दिया था उन्होंने तो इस तरह से चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि एक और गीत जो हमारे श्रोताओं को जी एक मस्ती भरा गाना जरूर सुनाइए मस्ती भरा <laughs> एक मैं सॉन्ग और मैं मेरी इच्छा थी सुना वैसे दो दिन से मेरे प्रोग्राम्स चल रहे थे <laughs> कि यहाँ पे आना ही बहुत बड़ी बात है हाँ। और यहाँ कितना भी गला खराब हो कोई भी प्रॉब्लम हो यहाँ पे सब ठीक हो है। सब ठीक हो जाता है तो एक और सॉन्ग है बहुत अच्छा सॉन्ग है वो मैं सुनाना चाहता हूँ जी यू नम हा हा तेरी याद में होके तन हा मेरे बाद में नैना अश्क न हो ये समझना मैं मजबूर नैना अश्क न हो नैना अश्क न हो तेरे लिए रातें आए तेरे लिए जाए जाए रे हाय रे तेरे लिए रातें आए तेरे लिए जाए जाए रे हाय रे रबा रबा बैरिस से बिछोड़े जा रे किसने बनाए हाय रे हाय रे हाय दूरी तड़पाए मेरे बाद आए चाहे याद मेरी नैना अश्क न हो ना अश्क न हो नैना अश्क न हो लिखी खत में मैंने तुझे बात जो उस सुना रख के तकी तले रात जो नैना अश्क न हो ये समझना मैं हूँ मजबूर नैना अश्क न हो नैना अश्क न हो <laughs> अवनीश जी एक बात मैं पूछना चाहूँगा वैसे काफ़ी स्टेज प्रोग्राम आपने किया होगा तो एक आध स्टेज प्रोग्राम का एक्सपीरियंस सुनाएं है जहाँ आपको बहुत अच्छा फील हुआ होगा काफ़ी बार हम लोग करते हैं बहुत सारे शोस करते हैं स्टेज प्रोग्राम होता है जो हमारे लिए यादगार बन जाता है तो उसके बारे में बताइए जी मैं अभी लास्ट ईयर मैंने भिलवाड़ा में ही होम टाउन में टाउन हॉल करके एक वहाँ पर जगह है जी जी टाउन हॉल है ऑडिटोरियम जी तो वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया था एज अ सेलिब्रिटी परफॉर्मेंस थी मेरी क्योंकि मैं 2013 हज़ार वॉइस ऑफ राजस्थान रनर अप रहा हूँ अच्छा जी तो वहाँ पे मेरी परफॉर्मेंस थी और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस हुई थी मैंने क्योंकि यूथ का परफॉर्मेंस था एक इंस्टीट्यूट है वहाँ पे उन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था तो वहाँ पे सारी यूथ ट्वेल्थ तक के बच्चे और कॉलेजेस के बच्चे जी। तो वहाँ मैंने उनको काफ़ी अच्छे रोमांटिक सॉन्ग सुनाए उनको डांसिंग नंबर्स सुनाए उनको थोड़े पैट्रियटिक सॉन्ग सुनाए जी तो इतना अच्छा माहौल बन गया था वहाँ पर और जब मैं बैक स्टेज था तो मुझे अभी भी याद है कि करीब 100 से 200 बच्चे ऐसे थे जो मेरे पास आए थे और मेरे साथ सेल्फी लेके गए थे अच्छा लाइक like आजकल बहुत सेल्फी का ट्रेंड है जी जी जी जी तो सेल्फी लेके गए थे तो मुझे बहुत उस समय अच्छा फील हो रहा था कि मैंने इतने बच्चे को खुश किया है और इतने बच्चे मतलब चाहते हैं मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाना <laughs> तो उस समय बहुत ऐसीब्रिटी वाली फीलिंग्स आ रही थी क्या बात है तो वो कभी कभी ऐसी ऐसे कहीं शो जाते हैं हमारे बहुत अच्छे जाते हैं और पब्लिक पे भी डिपेंड करता है कि पब्लिक कैसे लेती है हम लोगो को सही बात नमस्कार आप सुन रहे हैं एफएम विशेष मुलाकात तो इस कार्यक्रम में हम लोग आते मोड पे आ गए हैं बस कुछ ही देर में बाय बाय करेंगे लेकिन उसके पहले हमने देखा कि किस तरह से जब भी हम लोग स्टेज परफॉर्म करते हैं एक आर्टिस्ट के लिए ये बहुत जरूरी है कि कितने लोग उन चीज़ों को पसंद करते हैं क्योंकि जब गाते हैं और स्टेज एक ऐसा परफॉर्मेंस है जहाँ पर तुरंत आर्टिस्ट को पता चल जाता है कि मैं कितना पानी में हूँ मैं कितना अच्छा हूँ <laughs> तो ये चीज़ें जो है नेचुरली हमारे बीच में आ जाती है और हम इन सारी चीज़ों को देखते भी हैं और आर्टिस्ट की खुशी जो है जिस तरह से वो बातें करते हैं या फिर लोग उनके साथ जुड़ना को जुड़ने की शुरुआत करते हैं तो वो एक अच्छी चीज़ हो जाती है हलो जी, नमस्कार नमस्कार जी जी बोलिए जी बोलिए कैसे हैं आप अच्छा अच्छा जी जी जी सुन रहे हैं अव्यूजी सुन रहे हैं अच्छा <laughs> हाँ हाँ ओके ओके कभी आप भी आइएगा अपना हारमोनियम लेके हम लोग रेडियो पे बात करेंगे <laughs> हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ अच्छा अच्छा <laughs> हाँ हाँ तो तो पहले से ही थोड़ा इंटरेस्ट था ओके तो ओके okay, सारी okay. सारी डांत पिताजी के पास बैठते थे और कोई अमरीश जी तो <laughs> और, okay, तो और आपको नमस्कार दोस्तों को नमस्कार जी जी अमरीश जी का परफॉर्मेंस कैसे लगा आपको बहुत बढ़िया लगा अच्छा ओके okay. ओके, okay, बहुत बहुत जी जी जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद शुक्रिया आपका आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में ये थे मंडाली से कंचन भाई जिन्होंने गाना सुना और अवनीश भाई को बताया कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा हो जाएगा चलिए बहुत ही अच्छी बात है और आइए आगे बढ़ते हैं एक और दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हेलो नमस्कार मैं लाला जी ठाकुर बोल रहा हूँ लाला जी स्वागत है कैसे हैं आप मैं बहुत ठीक रवि जी आप कैसे बहुत बढ़िया है और हमारे साथ जयपुर के आर्टिस्ट है बिलवाड़ा से बिलोंग करते हैं अभी रेडियो स्टूडियो में है अवनीश पारिक इस, इस आते हैं अच्छा हाँ, कैसा लगा आपने सुना तो दो तीन गाने सुने इनके हाँ, मुझे बहुत अच्छा और उन्होंने तो बताया और जो तेज़ जो फील होता है जी जी और जो आपने जी आ, मैं रहा जी जी जी, जी म्यूजिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जो केवल डिजिटल फील करना रहता है और हम ये जो हमारे वर्ड्स है जो कुछ वो निकलता है जो माइंड के विचार से नहीं करता है और मैं कहना चाहूंगा की इनका आधार मैन एक रिहाज है उनका एक ही आवाज एक होता है और मुझे अच्छा परफॉर्मेंस लगा और ऐसे मैं उनको कंग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा कि वो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें और मैं तो कहूँगा कि हमारा सारा युवा हमारा जितने भी लोग हैं वो हाँ। सब लोग आर्टिस्ट बनते ही रहे और हमें म्यूजिक हमारा <laughs> देश में म्यूजिक की बहुत जरूर है और फॉरन म्यूजिक आगे नहीं है इतना हमारा इंडियन म्यूजिक आगे है सही बात और हमारा करुण म्यूजिक है जो हमारा इंडिया का है थैंक यू so बहुत बहुत धन्यवाद लाला जी ठाकुर आप सुन रहे हैं रेडी 90.4 बन 90 पर विशेष मुलाकात और हमारे साथ खास आज के शो को सजाने के लिए मेहमान अवनीश पारिक है जो सिंगर है उनसे बातें भी हो रही हैं और उनके कुछ परफॉर्मेंस हम लोग सुन भी रहे हैं तो आशा करता हूं आप सभी को भी अच्छा लग रहा होगा और आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि अवनीश जी एक और बहुत ही खूबसूरत गाना जो मस्ती वरा हो जिसको मैं कह रहा था जी, जी. वो ज़रूर सुनाइए गाना सुनाता हूँ मैं जी मस्ती वरा सब हमारे जो सुनने वाले हैं इस वक्त उनका जो है दिल झूम जाए एक पंजाबी में गाना है जी जी हम hmm, तू हो गई वन टू डू हो कुे दी तू रु तु तुर पतंगा वर गई तू है वहीं उड़ दी तू हो गई मुंडे दी तू तुर तू तो हिला दे चल दी टुक टुक तू कर दी मेकअप तू कर दी अंग्रेजी पढ़ दी, गिट पे तू कर दी जिमे क्वीन साड़ी विक्टोरिया, आ तू घंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकता तू जदों नचे बैन दी पूरा लंदन ठुमकता तू घंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकता लाउड स्पीकर ओ लाइक उठ कैंदे फेल कर दे कबूतर ओ मैं दी गुटर गू गु कर दी गुला बिशेरदारंगे फिरंगी रखे तू सा मैनू ते लगता सौताल तू चं जगह है बदिया तू घंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकता और जदों नचे भैन दी पूरा लंदन ठुमकता <laughs> आशा अच्छा करता तो हमारे सभी श्रोता भी मन से नाच रहे होंगे अपनी जगह पे बैठ कर रेडियो सेट पर सुनते हुए आपको और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग अलग अलग टाइप के गाने सुनते हैं तो अलग अलग मूड हमारा बनता है जैसे हमने इस टाइप के गाने सुना तो हमारा मन खुशी से नाचने लगता है और थोड़ा सा अगर हम लोग कुछ अलग फ्लेवर वाला गाना सुनते हैं तो उस तरह से हमारा माइंड डाइवर्ट होता है बहुत ही अच्छा लगता है और अवनीश मुझे ये बताइए कि जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं किसी गाने नया गाना आपको प्रैक्टिस करना या ऑर्केस्ट्रा में परफॉर्म करना तो आप किस तरह से उन चीजों को करते हैं किस तरह का आपका रियाद? अभी समझो कल या परसों प्रोग्राम है तो आपको कुछ चीजें मिली हैं और कुछ चीजें अपनी तैयारी तो किस तरह की अगर कोई नया गाना हम परफॉर्म कर रहे हैं जैसे की डिमांड की कुछ नया करना है या ऐसा गाना जो हमने पहले कभी नहीं किया हुँ हुँ तो सबसे पहली बार जो आपने भी पहले बताई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो मेन जो गाना होता है जो ओरिजिनल गाना होता है जो किसी सिंगर ने गा रखा है आप उसको गाने को एक बार सुनिए कि वो किस फील से गाया है कैसे गाया है उसके बाद एक बार गाने को समझें और फिर दो चार पांच पांच बार दस बार पंद्रह बार उस गाने को सुने अगर आपने पंद्रह बार वो गाना सुन लिया ना तो आपका फिफ्टी परसेंट वो गाना सुन तैयार हो जाता है कि वो कहाँ सांस ली उसने कहाँ उसने ऊपर लिया है कहाँ नीचे लिया है कहाँ मूर्खे आए कहाँ वाइब्रेशन है कैसा फील है कहा ताल है ये सब चीजें पंद्रह बार सुन के पता चल जाता है फिर बस वो हमको हमारी वॉइस में इम्प्लीमेंट करना होता है तो यानी कम से कम पंद्रह बार सुनना पड़ेगा एक, एक गाने को, को तैयार करने के लिए अगर अच्छा, वो आपने पहले कभी सुना नहीं है पहले अच्छा अच्छा अगर अगर पहली, पहली बार हम आ, या पुराने पुराने गाने गाने जो ऑलरेडी सुन चुके हैं तो उनको कितनी बार लगता है प्रैक्टिस करना जी अगर जैसे कुछ पुराने गाने ऐसे मैं आपको फ्रेंकली बताता हूँ कुछ पुराने गाने ऐसे हैं जो मैंने आज तक ओरिजिनल नहीं सुने अच्छा अच्छा पर वो मुझे पूरे आते हैं हाँ, हाँ. क्यूँकी बहुत सारे कॉम्पिटिशन होते हैं या बहुत सारे लोगो बहुत सारे बड़े बड़े सिंगर्स है उनके मुँह से सुन के वो मुझे याद हो गए अच्छा अच्छा तो वही वाली बात है कि जितना सुनोगे गानों को उतने ज़्यादा गाने आपके मन में आते हैं उतने ज़्यादा दिमाग में यहाँ रिकॉर्ड होते हैं और वो जो रिकॉर्डेड चीज़ आपके माइंड में होती है वो आप गले से इम्प्लीमेंट करते हैं चलिए अवनीश जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में खास जयपुर और भिलवाड़ा से आने के लिए और मैं चाहूँगा जाते जाते एक प्यारा सा मैसेज हमारे सभी श्रोताओं को जरूर दें आप जी Uh, जो लोग भी म्यूज़िक uh, से रिलेटेड हैं जो जो यूथ जनरेशन अभी म्यूज़िक में uh, जो आना चाह रहे हैं या जो आ गए हैं उनके लिए बस यही है कि uh, जो गाना है वो दिल से गाना चाहिए हमेशा हुँ, हुँ, हुँ. और हमेशा जो ये कहते हैं कि मेरा गला ख़राब है या मैं आज गा नहीं पाऊँगा या ऐसा कभी कुछ नहीं होता है सब मैंटिलिटी का खेल होता है अगर आपका गला ख़राब भी है और अगर आप ये सोच के गाएँ कि नहीं मेरा गला खराब नहीं है नहीं। तो आपकी परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी जाएगी गला खराब होता है तो गला वो टूटता रहता है गला उसकी अक्सर मैंने ये देखा है कि जब भी गाने की बात आती है तो एक एक्सक्यूज हो जाता है लोग <laughs> के पास कि आज मेरा गला, गला खराब है। तो ये नहीं गला नहीं होता है कभी खराब ये हमारी साइकोलॉजी होती है खराब <laughs> और बस दिल से गाना चाहिए रोज अगर आप रोज रियाज करोगे डेली आप रियाज हो तो, तो अपने आप भी ठीक है अपने हो आप गला ठीक हो जाता है और खाने पीने का भी कुछ ऐसा नहीं है तो बस ठंडा पानी ठंडा गर्म कम करना कम चाहिए नॉर्मल बिल्कुल बाकी खाना पीना चाहिए अच्छे से कोई वो प्रॉब्लम नहीं है ठीक और अच्छे से बस रियाज करें दिल से मेहनत करें और बस किस्मत है <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिस्नर्स को और खास हमारे जो विद्यार्थी संगीत से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मैसेज रहा है आप इस मैसेज को याद रखिए और खुश रहिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और अवनीश जी को दीजिए इजाजत नमस्कार नमस्कार नमस्कार कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए मेरे बयानों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 बेरी अपना मन अपना ही होके सहे दर्द पर आए, दर्द पर कहीं दूर जब तुम घर जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए